और संभाविता दसवा भाग प्रत्येक प्रयोग में अंकुर बीजों का प्रतिशत तालिका के आखिरी स्तंभ में भरो इसके आधार पर बताओ कि किसान अपने बीज के अंकुरण का प्रतिशत पता करने के लिए किस प्रयोग पर ज्यादा भरोसा करे तर्क सहित समझाओ किसान के प्रयोग क्रमांक एक व दो के आधार पर बीजों के अंकुर के बारे में तुम क्या कह सकते हो किसान के पहले दो प्रयोगों और अंतिम दो प्रयोगों के परिणामों में इतना अंतर क्यों आया होगा इस अच्छाई में तुमने जो कुछ सीखा उसके आधार पर क्या तुम इस अंतर का कोई कारण बता सकते हो एक विशेष प्रयास इमली के चियों या कौड़ियों से चंगा तो तुमने खेला ही होगा चियों या कौड़ियों से एक हजार चाने चलकर यह पता लगाओ कि ये एक दो तीन चार और आठ कितने कितने बार आते हैं अपने आंकड़ों के आधार पर एक दो तीन चार और आठ आने की संभाविता पता करो शायद अब तुम समझ जाओगे कि चंगा खेलते हुए चार और आठ मुश्किल से क्यों आते हैं और दो अक्सर आ जाता है कुछ अनुभव तुम्हारे और हमारे इस अध्याय में तुमने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो क्षय रोग यानी टीबी की जांच के लिए डॉक्टर तुक या ककार में सूक्ष्मी के द्वारा रोग के कीटाणु ढूंढते हैं। यदि पहली बार की ही जांच में कीटाणु न दिखे तो थूक तीन चार बार और इकट्ठी करके जांच की जाती है ऐसा क्यों किया जाता है क्या तुमने कभी ग्राम सेवक को खेत की मिट्टी जांचने के लिए मिट्टी का नमूना इकट्ठा करते हुए देखा है जिस खेत की मिट्टी जांचनी हो उस खेत में घूमकर अलग अलग हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके अच्छी तरह मिला ली जाती है उसके बाद मिली हुई मिट्टी में से एक हिस्सा निकालकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया जाता है किसी खेत की मिट्टी में क्या क्या गुण हैं? यह पता करने के लिए किसी भी एक जगह से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना क्यों काफी नहीं माना जाता यहा तक संयोग और संभाविता नाम का यह पुस्तक समाप्त है